शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज की स्मृति मठ के वृद्ध संन्यासी गण जब महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए आते तब उनका वे विशेष आदर और प्रेम के साथ स्वागत करते थे और उनके साथ विविध आध्यात्मिक प्रसंग तथा मठ और मिशन के आदर्श एवं कार्य पद्धति के संबंध में भी अनेक बातें होती थीं निम्नलिखित कुछ घटनाएं और वार्तालाप अपने दिन लिपि से उद्धृत कर रहा हूं। एक दिन प्रातःकाल स्वामी विशुद्धानंद जी प्रणाम करने के लिए आए उन्होंने महापुरुष जी के स्वास्थ्य की बात पूछी महापुरुष जी ने कहा यह सब है ही रोग आदि आगमा पाई है आगम उत्पत्ति है और उपाय अपाय अर्थात विनाश भी है वह हो ज्ञान भक्ति ठीक रहे और क्यों इस शरीर के जो होने को था हो गया विश्राजित आप लोगों का शरीर रहे उतने दिनों तक हमारा कल्याण है उस समीप आने पर कितनी शांति मिलती है जैसे आप लोग ठाकुर के शरीर को बचाए रखने के लिए उनसे प्रार्थना किया करते थे हम लोग भी आपसे वैसी प्रार्थना कर सकते हैं ना महापुरुष तुम लोग जीवित हो तुम लोगों में ठाकुर के अनेक काम तुम लोगों से ठाकुर के अनेक काम होंगे इस शरीर से और क्या काम और एक दिन प्रातःकाल स्वामी माधवन जी के साथ श्री ठाकुर के तंत्र साधना के बारे में बातचीत हो रही थी क्रमशः और भी कुछ साधु वहाँ उपस्थित हुए अनेक बातों के बाद महापुर जी ने सभी की ओर देखकर कहा देखो तुम सब से कहता हूँ ठाकुर का भाव बहुत शुद्ध भाव है प्योरिटी प्योरिटी प्योरिटी पवित्रता पवित्रता पवित्रता इस आदर्श से कभी च्युत नहीं होना चाहिए एक दिन तीसरे पहर कलकत्ते के किसी धनी परिवार की एक महिला मठ देखने आई और महापुरुष जी के दर्शन किए उस महिला ने धर्म और दर्शन के संबंध में कुछ प्रश्नों की मीमांसा के लिए बातचीत करने की इच्छा प्रकट की इस पर महापुरुष जी ने स्वामी ओंकारानंद जी से बातचीत करने की आज्ञा दी वे महिला उनसे वार्तालाप कर बहुत प्रसन्न हुई और कलकत्ता लौटते समय उन्होंने महापुरुष जी से विशेष कृतज्ञता व्यक्त की बाद में ओंकारानंद जब महापुरुष महाराज के कमरे में आए तो महापुरुष महाराज ने कहा देखा उस महिला ने यहाँ के जैसा भाव तो और कहीं नहीं देखा है इसीलिए बहुत विस्मित हुई है वह सुंदरी है वयस भी कम है इस पर भी यहाँ किस प्रकार फ्रीली निसंकोच तुम लोगों से बातचीत कर सकी हम लोग बूढ़े हो गए हैं देह बुद्धि नहीं है तुम लोग हो तो तुम लोगों में भी तो वह सब नहीं हैं ठाकुर करे ताकि इस कभी देह बुद्धि ना आए बुरे नज़र से स्त्रियों को देखना तुम लोगों के यहाँ नहीं है इसीलिए तुम्हारे साथ वार्तालाप कर वह वा आश्चर्यचकित क्यों ना होगी एक दिन दस बारह तीस प्रातःकाल स्वामी माधवानंद जी महापुरुष महाराज के कमरे में आए प्रणाम करके शारीरिक कुशल आदि पूछा महाराज जी ने कहा हाँ अच्छा ही है कुछ अच्छा मालूम होता है लगता है और भी कुछ दिन यह शरीर रहेगा लेकिन और कितने दिन बहुत हुआ तो दो तीन साल क्या जानूं? उनकी क्या इच्छा है यह देव मन तो उनके हाथ का यंत्र है वे और भी काम कराना चाहे तो रखेंगे वे कभी प्यार कराते हैं और कभी शासन भी कराते हैं उनका सभी कुछ इच्छा है इसके कुछ दिनों बाद तेरह बारह तीस स्वामी माधवानंद जी और निर्वाणानंद जी से बातचीत के प्रसंग में महापुरुष महाराज ने कहा संघ के लिए ही अभी तक ठाकुर ने रखा है संघ को पक्का कर देने के लिए पक्का तो है ही फिर भी और दृढ़ कर देने के लिए यह संघ स्वामी जी कर गए हैं जो इसके विरुद्ध जाएगा उसके सिर पर हथौड़ा पड़ेगा अपने सिर पर हाथ दिखाकर और एक दिन पच्चीस सात बत्तीस काल स्वामी शुद्धानंद जी सुधीर महाराज महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए आए महापुरुष जी ने सेवक से एक मोढ़ा लाने के लिए कहा सुधीर महाराज महापुरुष महाराज के तखत के पास मोढ़े पर बैठ गए कुछ साधु ब्रह्मचारी भी वहां उपस्थित थे सुधीर महाराज ने अपने मांडुप के उपनिषद और श्रीमद् भागवत के अध्यापन के बाद कहे, महापुरुष जी मैंने भी सब उपनिषदों को रखा है तुम लोगों के पढ़ने के लिए किंतु मैं स्वयं अब उन्हें देख नहीं सकता पढ़ने में आशिया पत्रिका और समाचार पत्रों में वेदर रिपोर्ट आबोहवा के विवरण देखा करता हूँ क्या तुम रात को भी पढ़ते हो शुद्धानंद जी जी नहीं किंतु समाचार पत्र देखता हूँ महापुरुष जी उस पर मिट्टी के तेल की बत्ती की दुर्गंध आती है तुम्हारा आचार्य बराबर ही है स्वामी जी की कृपा है उन्होंने तुमसे कहा था तुम पंडित बनोगे ठीक वही हुआ है स्वामी जगदानंद जी बहुत दिनों के बाद मठ में आए हैं एक दिन प्रातः काल में महापुरुष महाराज को प्रणाम करने गए उन्हें देखकर महापुरुष जी का मुख्यमंडल आनंदोद्भाषित हो उठा उन्होंने आओ आओ कहकर जगदानंद जी की को पास बिठाया और कहा तुम माँ के रमणी हो जगदानंद जी सि माँ के मंत्र शिष्य थे उनका पूर्व नाम था रमणी कुमार भट्टाचार्य और हमारे हमारे जगदानंद स्वामी स्वामी प्रेम प्रेमेशानंद जी के साथ महापुरुष जी की उसी प्रकार की एक भेंट की भी याद आती है वे मठ में आए थे उनके लिए श्री ठाकुर के गान बहुत ही जनप्रिय है विशेष रूप से उनका अरूप सायरे लीला लहरी महापुरुष जी बहुत पसंद करते थे कभी कभी वे सेवक से वह गान गाने के लिए कहते थे एक दिन प्रातःकाल प्रेमेशानंदी जब उन्हें प्रणाम करने गए तो महापुरुष जी बहुत उत्फुल्ल होकर बोले तुम उस गाने के लिए अमर होकर रहोगे फिर उस गान की वे बहुत प्रशंसा करते रहे करने लगे काशी अद्वैत आश्रम के एक वृद्ध सन्यासी बूढ़ो बाबा अर्थात स्वामी श्रीधरानंद बहुत दिनों के बाद मठ में आए हुए थे वे महापुरुष महाराज के ही मंत्र शिष्य थे एक दिन आठ छः बत्तीस प्रातः नौ बजे में महापुरुष महाराज के कमरे में प्रणाम करने आए और भी कई साधु वहां थे महापुरुष महाराज ने बूढ़ो बाबा से पूछा कितने उम्र हुई उन्होंने कहा अब तिहत्तरवाँ वर्ष चल रहा है क्या भोजन होता है पूछने पर बूढ़ो बाबा ने उत्तर दिया अब मैं खा नहीं सकता रात को दो रोटियाँ खाता हूँ महापुरुष जी हंसकर बोले अच्छा है बहुत तो खाया है सब लोग हंस पड़े काशी अद्वैत आश्रम के और एक वृद्ध सन्यासी महापुरुष महाराज के मंत्र से स्वामी मधुसूदनानंद जी एक बार मठ में आकर कुछ दिन रहे थे वे वृद्ध वयश्य में सन्यास लेने के पहले एक नामी वैद्य थे संस्कृत शास्त्रों में उनका पांडित्य बहुत ही घन था अंतिम जीवन में उनकी दृष्टि शक्ति लुप्त हो गई थी मठ में गंगा के किनारे वाले बरामदे में लगे हुए छोटे कमरे में वे रहते थे कोई एक व्यक्ति उन्हें पकड़कर महापुरुष महाराज के पास ले जाता था महापुरुष जी अत्यंत आग्रह के साथ उनका कुशल प्रश्न पूछते और उनसे वार्तालाप करते थे मधुसूदनानंद जी ठाकुर माँ और उनके पार्षदों तथा वेदांत के अनेक विषयों की लेकर मौखिक श्लोक रचते थे और श्लोक महापुरुष जी को सुनाते थे उनसे वे बहुत प्रसन्न होते थे पूज्य महापुरुष महाराज बार बार कहते थे कि उन्हें गुरु होने का अभिमान नहीं है इस संघ में श्री ठाकुर ही गुरु हैं वे उनके अनुयायी नृत्य और नृत्य और सेवक मात्र हैं उनका काम है केवल धर्म पिपासु व्यक्तियों को ठाकुर के निकट सौंप देना एक घटना यहां दी जाती है पूर्वी बंगाल से एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी मठ के अनुष्ठानिक ब्रह्मचारी न होने पर भी भीचारी की तरह जीवन बिताते और फरीदपुर जिले के एक ग्राम में एक आश्रम स्थापित कर साधन भजन तथा जन सेवा करते थे महापुरुष महाराज के मंत्र दीक्षित होकर मठ में कुछ दिन रहे एक दिन प्रातः महापुरुष जी को प्रणाम करने के लिए जब वे आए तो महापुरुष महाराज एकाएक पूछ बैठे तुम किसके चेले हो ब्रह्मचारी ने हकबका कर कहा जी आप ही से तो मैंने दीक्षा ली है महापुरुष जी का चेहरा बहुत भाव गंभीर हो उठा उद्दीपन के साथ अपनी छाती दिखाकर कहने लगे यहाँ के लेकिन मैं कुछ नहीं जानता मैं बाबा ठाकुर के हाथ में सौंप चुका हूँ अपने लिए कुछ नहीं रखता गुरु इसका अभिमान हमें बिंदु मात्र में भी नहीं है महाराज शरद महाराज और हम लोगों का ऐसा ही भाव है तुम्हें कुछ डर नहीं है ठाकुर हैं सब देखेंगे मुक्ति हो जाएगी हमारा थोड़ा प्रयोजन है केवल बलि देन, देना मात्र हम लोगों ने तो ठाकुर के चरण कमल छुए हैं हम बता देते हैं इन्हें पुकारो ये भगवान है फिर मानेगा उसे सब कुछ मिल जाएगा जो मानेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा और एक घटना है काशी शिवाश्रम के एक ब्रह्मचारी मठ में आए महापुरुष महाराज को प्रणाम किया उन्होंने कहा किसी तरह मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूं ब्रह्मचारी ने समझाने की बहुत चेष्टा की किंतु उन्हें स्मरण नहीं आया तब महापुरुष जी ने कहा जाने दो तुम कोई भी हो तुम्हें खूब भक्ति विश्वास हो हो एवर यू में भी तुम कोई भी क्यों न हो गुरु का अभिमान न रहने पर भी भक्तों के लिए महापुरुष महाराज की कल्याण कामना और मनोयोग की सीमा नहीं थी एक घटना बताता हूँ एक दिन सत्ताईस एक इकतीस तीसरे पहर दक्षिणेश्वर से श्री ठाकुर के भतीजे पूजनी रामलाल जी मठ में आए और ठाकुर दर्शन करके महापुरुष जी के कमरे में आए कुछ समय तक अनेक विषयों की बातचीत होती रही रामलला जी थे के विदा लेते समय महापुरुष जी ने कहा आह भैया महाराज आपके साथ बहुत ही आनंद करते थे मैं तो वैसा नहीं कर सकता है सब किंतु समय पर निकलता है आज मैं धन्य हुआ आपके साथ बातचीत हुई इसके बाद महापुरुष जी ने अपने एक सन्यासी सेवक को दिखाकर कहा भैया यह नया सन्यासी हुआ है बड़ा अच्छा लड़का है एम पास कॉलेज में पढ़ता था पाँच सौ वेतन पाता था सब रत्न ठाकुर की इच्छा से आ रहे हैं भैया इसे आप आशीर्वाद दीजिए रामलाल जी ने बहुत प्रसन्न होकर सन्यासी को आशीर्वाद दिया 1931 सौ 17 फरवरी को ठाकुर की जन्म तिथि थी बहुत तड़के में मैं श्री श्री महापुरुष महाराज को प्रणाम करने गया वहाँ और कोई नहीं था वे कुर्सी पर बैठे नर्मदा हर हर नर्मदा हर हर नाम ले रहे थे मैंने उन्हें प्रणाम किया उन्होंने हाथ के इशारे से पूछा कि मैं ठाकुर मंदिर गया था या नहीं मैंने हाँ कहा उसके बाद मैंने कातर भाव से प्रार्थना की महाराज आज ठाकुर की जन्मतिथि है आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भक्ति विश्वास हो महापुरुष जी हाँ बहुत बहुत आज उनके जन्म तिथि है आज जो उनको पुकारेगा उसी का होगा केवल तुम्हारा ही क्यों उसके बाद फिर से कहा नर्मदा हर हर नाम जपते रहना उस देश में नर्मदा का बहुत महत्व है उधर के लोग गंगा से भी नर्मदा की महिमा अधिक बताते हैं हम लोग उतना नहीं कहते समान समान कहते हैं बहुत शुद्ध भाव है शिव और शक्ति एक साथ हैं महापुरुष जी दिन भर आनंद में विभोर थे जो आया उसी से भेंट की जो मांगता था उसी को दीक्षा दी रात को वे बहुत क्लांत हो गए सेवक ने शरीर की बात पूछी तो उन्होंने कहा तुम तो भारी बुद्ध हो आज भगवान का जन्मदिन है आज शरीर की क्या चिंता